पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश। दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अंकिता भार्गव की कहानी तबादला बानी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं और उर्मिला समझ गए वह उदास है उसकी, उसकी उदासी, उदासी का कारण था ऋषभ का तबादला वह काफी संवेदनशील संवेदन है।, है अपने आफी हाथों आफी से सजाया सवारा घर संसार छोड़कर दूसरे शहर चल देना, देना। उसके लिए सदा, सदा तकलीफ, तकलीफ दे रहा है वही तबादला सरकारी कर्मचारियों के जीवन में बार बार घटने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है यह भी मैं जानता था इसलिए को भी दोष नहीं दे सकता था वह मुझे चाय देने आई तो मैंने उसका सर हल्के बानी, बेटे ऐसे घबराते नहीं है तुम जानती हो कि ऋषभ की नौकरी में तबादला होता रहता है तुमने हमेशा इस समस्या का सामना हिम्मत से किया है इस बार भी सब आसानी से हो जाएगा हम है ना, सब मिलकर संभाल लेंगे देखना देखना कोई मुश्किल नहीं आएगी ऐसा करो तुम ऋषभ के साथ जोधपुर चली जाओ और घर की तलाश करो बच्चों को यहाँ हमारे पास छोड़ जाओ तब तक हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके सामान बांध लेंगे जब तुम्हें लगे कि वहाँ सब व्यवस्था ठीक से हो गई है तो हमें फोन कर देना हम बच्चों और सामान, सामान के साथ, साथ चले आएंगे क्यों रिशभ ठीक है ना नहीं पापा मैं आप लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा एक तो आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती आपसे इतना काम भी नहीं होगा फिर बच्चे इतने शैतान हैं कि हमारे ही काबू में नहीं आते आप दोनों के तो ये नाक में दम कर देंगे हम सब एक साथ ही चलेंगे मैंने विवेक को पहले ही मकान ढूंढने के लिए कह दिया था उसने मकान देख लिया है बस हमें तो वहाँ जाकर सामान ही रखना है कोई समस्या नहीं आएगी मैं बता चुका हूँ बानी को फिर भी पता नहीं क्यों रोनी सूरत बनाकर बैठी हुई है <laughs> मेरी सारी सहलियाँ यही छूट जाएगी <laughs> बानी के आंसू आँखों की सीमा पार कर गालों पर बिखरने लगे क्यों छूट जाएगी इंटरनेट के जमाने में कोई किसी से दूर होता है भला सोशल साइट पर उनसे हमेशा दोस्ती बनाए रखना बल्कि जोधपुर में और नई दोस्त बनाना दादाजी पापा हमें शैतान कह रहे हैं क्या हम आपको और दादी को परेशान करते हैं मेरे पोते ध्रुव ने पूछा नहीं मेरे बच्चों तुम लोग हमें कहां परेशान करते हो तुम तो बस हमें अपने पीछे दौड़ाते हो मैंने उसके, उसके गुस्से से फूले हुए गालों को सहला दिया वाह आज तो माँ और बच्चे सभी मुझसे दो दो हाथ करने के मोड़ में हैं। ऋषभ ने मजाकिया अंदाज में कहा तो गुमसुम बैठी बानी भी मुस्कुरा दी और घर का माहौल खुशनुमा हो गया जोधपुर में सबसे पहले हम ऋषभ के मित्र विवेक के घर गए विवेक और उसकी पत्नी ने हमें रात को उनके घर पर ही आराम करने का आग्रह किया किंतु हमारी अनिच्छा देख उन्होंने हमें चाय नाश्ते के बाद घर दिखा दिया घर अच्छा था किंतु काफी समय तक बंद रहने के कारण थोड़ी गंदगी फैल गई थी उस दिन सफर की थकान थी फिर रात भी काफी हो चली थी अतः घर की साफ सफाई का, का काम अगले दिन आरोप छोड़ हम सोने की, की तैयारी करने, करने लगे बानी ने एक कमरे में थोड़ी झाड़ पोछ करके बिस्तर, बिस्तर लगा दिए। खाना रिशभ होटल भी से ले आया सुबह जब, जब नींद खुली तो दिन चढ़ आया था साढ़े आठ बज रहे थे सचमुच बहुत देर हो गई थी थकान के कारण किसी की भी नींद नहीं खुली नए शहर की पहली सुबह अपने साथ समस्या लेकर आई घर में पानी ही नहीं था अपनी आदत से मजबूर बानी घबरा गई उसे इस तरह घबराते देख रिशभ को गुस्सा आ गया उसने बानी को डांट दिया तो वह रोने जैसी हो गई। उर्मिला ने उसे और बानी को शांत किया समस्या बेहद विकट थी बिना पानी के दैनिक कार्य भी नहीं हो सकते थे फिर हम वहाँ बिल्कुल नए थे किस से मदद मांगने जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम अभी इस समस्या का हल सोच ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी कोई आया था दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी शायद कोई हमसे मिलने को उतावला हुआ जा रहा था ऋषभ ने दरवाजा खोला दरवाजे पर एक भद्र महिला खड़ी थी जो ऋषभ को लगभग ठेलते हुए घर के अंदर घुसने को आमादा थी कौन है ऋषभ उर्मिला, उर्मिला के इतना के पूछते ही वह महिला घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसके, उसके इस तरह आने से हम काफी असहज महसूस कर रहे थे किंतु उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा नमस्कार आंटी जी मेरा नाम रोमा है मैं आप मैं लोगों की नई पड़ोसन हूँ आपके साथ वाले घर में ही रहते हूँ मैं, तो मैं तो कल ही आना चाहती, चाहती थी आप लोगों, आप लोगों से मिलने पर चीकू के पापा ने कहा कि आज वो लोग थके हुए होंगे कल चली जाना आगंतुका ने आते ही एक सांस में अपना परिचय दे दिया उसकी बातों से मुझे एक तसली मिली की यह किसी की तो सुनती है ये चीकू और उसके पापा कौन है यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था खैर उर्मिला ने उसका स्वागत किया बानी को रुआंसा सा देखकर रोमा फिर बोली भाभी जी मैं जानती हूँ आपके घर इस वक्त पानी नहीं है इतने दिनों से घर बंद पड़ा था पानी आएगा भी कहाँ से? पर आप चिंता मत करो मैं अपनी कामवाली से कहकर आई भाई वो हमारी टंकी से पाइप लगाकर कर यहाँ आती ही होगी आप फटाफट ऐसी उससे घर की सफाई करवा लीजिए तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ फिर सामान जमा लेंगे सब हो जाएगा आप चिंता मत कीजिए इसके साथ ही रोमा ने अपने सात लाइट ट्रे से सबके लिए नाश्ता परोसना शुरू भी कर दिया रोमा जितनी बातुनी थी हाथ भी उतनी ही फुर्ती से चला रही थी हम तो उसे आश्चर्य से देखते ही रह गए और उसने हमें नाश्ता भी करवा दिया काफी अनौपचारिक सा व्यवहार था उसका उसे देख लग ही नहीं रहा था की वह आज हम पहली बार मिल रही है ऐसा लग रहा था जैसे हम उसके रिश्तेदारों या कोई अपने हो और वह बरसों से हमारे यहाँ आती जाती रही हो ऋषभ पानी ने रोमा और उसकी नौकरानी के साथ मिलकर कुछ ही देर में घर जमा लिया इतना ही नहीं रोमा और विवेक की पत्नी ने लगभग हर कदम पर बानी और ऋषभ की मदद की बच्चों के स्कूल उनके ट्यूशन हमारे लिए बाइक ढूंढने में उन दोनों का पूरा पूरा सहयोग रहा उन दोनों ने बानी को अपनी अपनी किटी में भी शामिल कर लिया वहां बानी की कुछ और सहेलियां भी बन गयी अब वह उदास और अकेली सी नहीं रहती थी एक दिन मैं बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था दोनों बच्चे अपने पापा के साथ लॉन में फुटबॉल खेल रहे थे और सास बहू मिलकर सब्जी काट रही थी साथ ही दोनों के बीच बातचीत भी चल रही थी दोनों किसी बात पर हंस रही थी बानी की हंसी ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया उसकी यह खिलखिलाहट मुझे सुकून दे गयी कई दिनों बाद उसे ऐसी बेफिक्री से हंसता देखा था मैंने ऋषभ की ओर देखा वह भी अपनी पत्नी को प्रसन्न देख खुश था मेरी और ऋषभ की नजरें मिली हम दोनों मुस्कुरा दिए इस बार का तबादला प्रकरण समाप्त हो चुका था जो कि हमारे लिए राहत की बात थी अभी आप सुन रहे थे अंकिता भार्गव की कहानी तबादला